गीत चतुर्वेदी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्लेबैक इंडिया की की ओर से आज प्रस्तुत है उनके उपन्यास रानी खेत एक्सप्रेस का एक अंश। पूजा अनिल आवाज में वह मुझसे 20 साल बड़ा था जबकि वह खुद अपनी उम्र से 10 साल बड़ा दिखता था अगर हम दोनों साथ खड़े हो जाएं तो हमारे बीच बीस जोड़े दस बराबर तीस साल का फासला साफ दिखने लग जाए मैं निर्वाणा सुनती थी, वह बीटल्स चाहता था मैं विवियन ली की तरह उंगलियां दबाते हुए बात करू में उसे रंगीन फिल्म की तरह देखती थी वह मुझे ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा की तरह देखना चाहता था वो भी साइलेंट वाला मुझे कभी कभी हंसी आ जाती थी महसूस होता कि हम प्रेम कम कर रहे हैं बल्कि टीवी का रिमोट छीन लेने के लिए लड़ रहे हैं मैं कहती तुमसे बात करते समय लगता है मैं अपने पिताजी से बहस कर रही हूँ वह कहता अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारी पिटाई कर देता उस दौरान मुझे पहली बार लगा प्यार में भी जनरेशन गेप होता है इगतपुरी के विपश्यना केंद्र से लौटने के बाद मैं बेहद टूटी हुई थी मेरे सिवाय इस टूटन को हर कोई स्वीकार कर चुका था मैं उस पुराने मकान में पाई। वहां अब सभी यह जानने लगे थे कि मेरे साथ क्या हुआ है इगतपुरी ने मेरे भीतर को शुद्ध किया था लेकिन मैं जिस समाज में रहती थी उसे शुद्ध करने के लिए कोई विपस्याना अभी तक ईजाद नहीं हो पाई है मेरा उस बिल्डिंग में रहना हो गया था। जब मैं कॉलेज से से से लौटकर आती तो बिल्डिंग के से लोग मुझे शुरू कर देते। वे मेरी मेरी में देखते, देखते, ऊपर नीचे तक देखते, मेरी चाल देखते जैसे कि वे ड्रग्स के निशान खोज रहे हों। जो मन चले थे वे वही सीढ़ियों पर मेरे साथ संभोग कर लेना चाहते थे और कुछ ने मेरे साथ अतिरिक्त सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी थी ताकि वे मेरी दहलीज में प्रवेश कर सकें सभी जानते थे कि मैं अकेली रहती हूँ वे हर संभव कोशिश करते थे कि मैं मध्य पुरुष को भूल ही न सकूं। शायद वे सब उसके जर खरीद थे मैं उन सब से दूर हो जाना चाहती थी मैं वहां से इस फ्लैट में आ गई यहाँ अकेलेपन का एहसास बहुत तेज़ी से हुआ मैं बार बार उस नींद में चली जाना चाहती थी जो किसी के प्रेम में डूबे होने पर मिलती है लेकिन सच तो यह है कि मैं प्रेम करने की कल्पना से भी डरने लगी थी लोगों को प्रेम करता देख मैं अचरज में आ जाती थी सोचती अभी कुछ दिनों बाद ये अलग हो जाएंगे और प्रेम से ज़्यादा पीड़ा के पड़ोस में रहेंगे तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि प्रेम एक असंभव परिकल्पना है सोने से पहले टेबल लैंप जलाती बुझाती फिर जलाती जलता छोड़ देती लेटे लेटे अपने जीवन में आए सभी प्रेमियों को याद करती बहुत धीमे से बुदबुदाते हुए उनके नाम का उच्चारण करती ताकि पहले के नाम की वर्तनी कहीं दूसरा न जान ले कभी कभी मैं इतनी बार उनका नाम लेती कि लगता मैं कोई मंत्र पढ़ रही हूँ निद्रा की देवी की स्तुति में पड़ा गया मंत्र अपने जीवन के के सारे प्रेमियों के नामों को बिना रुके एक साथ कर देखना कभी ऐसा लगेगा प्रेम रोग बगाने वाला मंत्र पढ़ रहे हो उसी समय मैं मतपुरुष के बारे में सोचती वह ऐसा प्रेम था जिसमे मेरे पास सिर्फ सवाल ही सवाल थे जवाब एक भी नहीं था हर सवाल का अंत एक ही तरह होता था क्यों आखिर क्यों जिस प्रेम में आपके पास सिर्फ सवाल होते हैं वह प्रेम ताउ्र आपका पीछा करता है जिस तरह मतपुरुष रोज मई हुआ कि हत्या कर देना चाहता था उसी तरह मैं भी हर रोज योजना बनाया करती थी कि किसी तरह मैं मत को माफ़ कर दूं। गुनहगार वह था लेकिन ग्लानी में मैं रहती थी मैं कल्पनाएं करती थी कि कहीं से कोई करिश्मा हो जाए और कुदरत उसे बेगुनाह साबित कर दे एक रोज़ मैं खुद से ही थक गई आधी रात मैं नींद की मंजदार से उठी टेबल लैंप ऑन किया दराज़ में उंगलियाँ टटोली नोट पैड निकाला फिर दराज को टटोलने लगी कलम नहीं मिल रही थी अपना पर्स खंगाला उसमें भी कलम नहीं थी नींद की खुमारी में जल्लाते हुए मैंने काजल की पेंसिल उठा ली पीली रोशनी में टेबल पर झुककर मैंने एक कागज पर लिखा काजल की नोक पतली नहीं थी इस नाते सिर्फ पांच शब्दों में पूरा पेज भर गया मैंने दूसरा पेज खोला और उस पर भी लिखा इस बार मैंने शब्दों के आकार का ध्यान रखा। इस पेज पर सात शब्द लिख लिए गए, फिर पेज नंबर लिखा। पहले पन्ने पर पेज एक और दूसरे पन्ने पर पेज दो फिर करीने से उन्हें स्टिपल कर दिया वह मेरे जीवन की सबसे छोटी कहानी है सिर्फ दो पंक्तियों की कहानी कोई उसे पढ़ेगा? तो वह ऐसे बनेगी जाओ मैंने तुम्हें माफ किया आ जाओ कि मैंने तुम्हें माफ किया मैंने दोनों पन्नों को गोल किया उसे ऑस्ट्रेलियन शिराज पसंद थी मैंने वह बोतल खोजी किसी रात पीने के बाद मैंने पलंग के नीचे लुढ़का दी थी उन कागजों को उस बोतल में डाला और बोतल को अपने पर्स में उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई इतनी गहरी कि मैं सुबह कॉलेज जाने के समय उठ ही नहीं पाई जागने में दोपहर हो गई बहुत इतनी इतमान से तैयार होकर मैं नरिवन पॉइंट पर उसी जगह पहुंची, जहां पहली बार मतपुरुष से मुलाकात हुई थी वहां मेरे बैठने का कोई निशान न था वहां उसके होने का भी कोई निशान न था मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही मुझे अरब सागर से कोई शिकायत न थी वह भी हमेशा की तरह ठाठे मार रहा था मेरा और उसका रिश्ता बल खाती लहरों और उफनते जाग का रिश्ता था मैं देख रही थी कि लहरें हर चीज को किनारे पर ले आ रही थी मुझे यह जगह सही नहीं लगी वहाँ से मैं गेटवे ऑफ इंडिया गई फिर वहाँ से एलिफेंटा जाने वाली फेरी में बैठ गई जब वह समंदर के एन बीच में थी मैंने अपने पर्स से बोतल निकाली बिना किसी की ओर देखे मैंने बहुत धीरे से उसे पानी पर छोड़ दिया इतनी नज़ाकत से मानो बोतल अगर जोर से गिरी तो पानी से टकराकर टूट जाएगी फेरी एलिफेंटा पहुंची, तो मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं उसी सीट पर बैठे बैठे मैं लौट आई मैंने अपना संदेश बीच दार छोड़ा था ताकि वह लौटकर नरीमन पॉइंट के ही तट पर न आ जाए एक पानी दूसरे पानी से बात करता है मेरा संदेशा पानी भटकता हुआ अरब सागर का पानी कभी तो हॉन्गक की खाड़ी तक पहुँचेगा कभी तो मकाऊ के किनारों की रेत को छुएगा वह चीन के पानी में गुले इस मुंबईया पानी को पहचान लेगा मैं दो पंक्तियों की अपनी कहानी उसमें छोड़ आई जाने कैसी किस्मत लिखा कर लाई है मेरी कहानियाँ कि वे हमेशा खारे समंदरों में ही तैरती हैं मैं मीठे पानी की मछली रचना चाहती हूँ जाओ मैंने तुम्हें माफ किया आ जाओ कि मैंने तुम्हें माफ किया